स्वयं स्मरण के के लोग सर्वत्र ईश्वर को ईश्वर की कीपाओं को अनुभूति वह परम पिता परमात्मा दयालु दया के सागर कृपा सिंधु माया अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए वहीसे समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत आतुर हैं अत्यंत सप्तमो की ओर ले जाने के लिए सतत प्रेरणा अंदर बाहर से सभी को से विध प्राणियों के माध्यम से उनके शरीरों के माध्यम से वाकिन वृक्षों के पल्लों के पुष्पों के इस अनूठी विचित्र दुनिया के माध्यम से सतत पर अपनी ओर आमंत्रित कर रहा हूँ सो अंदर से अपने मन से प्रभु अपने ख्याल में ले आई स्वयं को ईश्वर की गोद में की थी सारी की सारी पृथ्वी उसी भूमि मानो अपने हाथ में धारण करी इस विशाल भूम्डन के छोटे से स्तब्ध पर हम सभी व्यक्ति अनंत जन्मू के सच्चे पिता सच्चे साथी वो सच्चे नाथी आत्मा के सच्चे साथी भगवान जिनकी कृपा से ही हम अनुभव करते हैं उनकी संबंध इन स्रोतों से कानों से सुनते हैं उन्हें पानी की ओर अपने धाम की ओर जाने के लिए इन आंखों से सुंदर कर्म करते हैं सब कुछ उसी प्रभु की कृपा से होगा भाव से सम्मानित होकर प्रभु के प्रिय नाम लोग से मधु उच्चारण करते हैं। उनसे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें श्वास अजरं धीर युवा सृक्ष काला विपन्न पञ्च परिवर्तते धर्म पापनुदेश म तमीश्वरा परम महेश तम देवताम चैवत पति पती परम पर भुवने सीढ्यम को श्री पंडित दुष्यंत शास्त्री समागत दुष्यशास्त्रीसम उपस्थित प्रभु के हम पुत्र और पुत्रियों कृपा से प्रभु के द्वारा प्रदर्थ सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान का अवलोकन करने का विगत दिवसों से ही हम कुछ विचार प्रेम ही कर रहे थे कुछ मनुष्य मानव के जीवन का अध्ययन कर रहे थे हमारे जीने के ढंग पर हम कुछ विचार कर रहे थे मनुष्य का जन्म क्यों हुआ क्यों हमें ये मानव का देह मिला हमारा क्या उद्देश्य क्या कर्तव्य है क्या लक्ष्य हैं इस पर हम विभिन्न प्रकारों से विभिन्न दृष्टियों से विचार कर रहे थे विशेष रूप से परमेश्वर के वेद को आधार बनाकर विचार कठिन करके पिछली चर्चा को ध्यान में रखते हुए थोड़ी आगे क्रमशः चर्चा करना चाहिए जैसा कि पिछले दो दिवसों में आपसे अनुरोध कर रहा था कि ये संसार अत्यंत कष्टों से भरी हुई एक नदी के समान और ये संसार जो कि समय के साथ में बना हुआ है निरंतर अतिवेग से बहता हुआ जा रहा है और उस समय उस काल के पासों में हम सब जलते हुए ये काल ही हमें बचपन से युवा और युवा से पूरा कर हैं हम चाह कर भी काल के बाहर दुनिया की मानसिकता को आधार बनाकर नहीं हो सकती यदि हमें काल के बाहर जाना है तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करना होगा पिछले दिनों हमने विचार किया कि संसार रूपी नदी में काम क्रोध मोहन ईर्षा कृष्ण आदि जो दूरित है ये के समान है और रात दिन हमें यही साधारण कष्ट के बच्चे माता पिता से बंधे हुए हैं क्योंकि उनकी जरूरत है कि शरीर की, की पूर्ण माता पिता बच्चों से बधे हुए हैं उनकी जरूरत है उनका बुरा सहयोग है हर एक प्राणी एक दूसरे से बंधा हुआ है उसके बदले की जरूरत है उसकी इच्छाओं की पूर्ति इस इच्छा के अधीन होकर सारे के सारे प्राणी वाले अंधों की तरह विचरण कर रहे हैं कान वाले होते हुए भी बहियों की तरह दौड़ रहे हैं और पैर वाले होते हुए भी निपट लंगे और हाथ वाले होते हुए भी जूले बुद्धि वाले होते हुए भी, भी मानू जड़ के समान हम देखते हुए नहीं देख पाते हम सुनते हुए नहीं सुन पाते हम वही देखते वही सुनते हैं जिससे हमारे शरीर की आवश्यकताओं पूरी होती है। हमने अपने जीवन का उद्देश्य अपने शरीर को माना है हमारा शरीर सुखमय हो शरीर को कोई कष्ट को ना हो शरीर की इच्छाओं की सदा हम पूर्ति करते रहें इसके निमित्त ही हम धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म की ओर ज्ञान और विवेक के माप को छोड़कर अज्ञान अविवेक के ओर निरंतर बढ़ते चाहिए हमें पता नहीं हम जो संग्रह कर रहे हैं इसे भोगने के लिए हमारे पास समय होगा कि नहीं लेकिन आदमी वाला होता अभी अंधे की तरह व्यवहार कर रहा है वो कान वाला होता अभी वेद की ऋषियों को नहीं वो को समझदार नहीं स्वयं को ही समझदार ठहराकर तहरा अपने ही दुष्मती के अनुसार दिन रात दुनिया के उन पदार्थों का संग्रह करता है जो पदार्थ उसे कभी इस दुख से इस कष्ट से मुक्त नहीं करते इसलिए प्रभु ने कहा उठता ये असन सिवान वो तरज ये जो बड़े से संसार रूपी नदी जिसमें नुकीले पत्थर ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि दुरीत हैं इन समस्त दुरीतों को अत्राजही मो यही छोड़ते हुए परमात्मा कहते हैं मित्रों है सम्रबदों सब एक साथ मिल जाए एक दूसरे का हाथ था हमने एक दूसरे का सर योग ले, ले और अशिवान जो ये दुरीत है जो दुर्गुण है जो बुराइया है जो केवल हमें शरीर की आपूर्ति का ही ध्यान दिलाती है इसे हम यही छोड़ते और जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव जो विवेक है ज्ञान है सुनकी शरण लेन परणे वो, वो सतीकृता गो भाज इत केला सतहत पुरुष प्रभु ने कहा तुम्हें जगाने के लिए मैंने हजारों उपाय किए तुम्हें उठाने के लिए मैंने हजारों उपाय किए तुम्हें अंधकार अज्ञान अविवेक की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए न जाए कितने संत महाि मैं लेकिन तुम न जा तुम्हें क्या करो साक्षात वेद में भी भगवान ने कहा वेद में भी भगवान ने कहा यो जागा मेरे ये मंत्र मेरे ये वेद मेरे ये विचार तो उन्हीं के जीवन में काम आएंगे जो जागेगा जो अज्ञान की निद्रा से उठ खड़ा होगा जो अविवेक को छोड़ देगा जो शरीर को ही जीवन का उद्देश्य मान कर न जिएगा परंतु आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य मान लेगा जो आत्मा को पवित्र करने के लिए आत्मा को पावन करने के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जीवन की शुरुआत करेगा समझो उसी के मेरे ये रिचान मेरे ये मंत्र मेरे ये विचार काम इसलिए कह रहे प्रभु मैंने जगाने के हजारों उपाय किए तुम लेकिन तुमने कभी मेरे उपाय आग उठा कर देखा ये दुनिया में जितनी भी रौनक जितना भी सौंदर्य जितना भी विचित्रता जितना भी वैचित्र मनो दिखाई देता है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होकर प्रभु के द्वारा है उस सारा का सारा का हमें जगाने के लिए एक मरती हुई चीटी भी हमें जगाती है एक तड़पता हुआ पशु हमें जगाता है एक गिरता हुआ पत्ता हमें जगाता है कि तुम जागो मैं कभी कोपल बन के फूट आता इस वृक्ष और सूर्य की ताप के कारण या समय को बिताते हुए उम्र पूरी हुई और पीला हुआ देखो तुम्हारे ही सामने दुनिया से जा महर्षि कपिल ने तो गजब कर दी उन सिद्धों के शिरोमणी भगवान कपिल ने मानो को जगाने के लिए बड़ी अद्भुत बात कही पिता पुत्रव्रत ने जैसे तुम दो मिलकर संयोग करके नई संतान को जन्म देते हो समझना से जीवन के को तो जैसे स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर एक नव संतान को जन्म दिया तो ठीक ऐसे ही समझना कि तुम्हें भी किसी स्त्री और पुरुष ने अर्थात तुम्हारे माता और पिता ने जन्म दिया है और जैसे तुम्हारे माता और पिता को तुमने कंधे पे भोकरान में अपने के हवाले किया है ये जो तुमसे जन्म ले चुका है एक दिन अपने कंधे उठाकर माता और पिता कुछ भी दुनिया से नहीं ले जा सके वैसे ध्यान रखना जैसे ध्यान रखना तुम भी इस दुनिया से की भी उठाकर नहीं ले जा पाओगे जैसे तुम किसी के पुत्र और देखा तुमने अपनी से के माता पिता दुनिया से खाली हाथ गए यहाँ तक कि एक की, एक की, सोने की एक चांदी की कीड़ी भी उनके संग आ गई यही रह गई तो हम कैसे ले जा सकते ये यथार्थ तो सत्य है लेकिन हमारी आंखों के आगे तो माया का प्रदान है ऐसा पर्दा है कि वो पर्दा कभी इतना मोहक है पर्दा इतना आकर्षण से भरा हुआ है इतना और रसीला है आदमी के पास करोड़ हो तो समझता है कितना दो हो तो समझता है पचास हो तो समझता है हो उसके पास अरब हो तो फिर उसके अहंकार का कोई ठिकाना नहीं और जिसमें जितना अहंकार वो आदमी उतना ही नहीं बन सकता वो आदमीयत से वो मानवता से उतना ही दूर वो आत्मा से बहुत दूर है जीवन तो हमारा यहां पर है लेकिन दुनिया की स्मृतियों ने दुनिया के राग रंगों ने दुनिया के मित्रों और संबंधों ने दुनिया के संग्रहण या वस्तुओं के परिक्रण ने हमें यहां पहुंचा दिया है हम बचपन में जब जन्मे थे तो यहाँ थे आज हमारे मस्तिष्क में इतने विचार इतनी जानकारी भर गई यहाँ से चल के हम यहाँ पहुंच गए यहाँ हम आनंद और शांति की खोज करते हैं लेकिन यहाँ तो आनंद और शांति का कोई उपाय नहीं पुनः यहाँ लौटना पड़ेगा जितना इकट्ठा कर लिया बीच का जगत उसे लाम कर फिर वही पहुंचना पड़ेगा तब तो कोई उपाय नहीं तो कहा तो, थे वो निषदन तुम्हारा आसन ऐसे शरीर में लगाया है जो शरीर जिसके कल रहने की कोई संभावना नहीं कल टिके टिके ना टीके कोई पता नहीं ऐसे शरीर में तुझ आत्मा को मैंने बिठाया है निषदअन आसन लगाया है और वो शरीर कैसा है कहातिष्कृता पीपल के पत्ते के समान है सदा वायु से जैसे पीपल का पत्ता चलाए मान वैसे शरीर भी सदा वायु से, से, जल से, अग्नि जल पदार्थों से ही चलाए मान है न जाने कब वायु चले न चले न जाने कब जोर का झोंका लग जाए न जाने कब तो रोगों की हवा लग जाए और कब जैसे पीपल के पत्ते से लटकी हुई एक बूंद पीपल के पत्ते से नीचे गिर जाए जरा हवा का झोंका लग जाए तो ठीक वैसे ही न जाने किस रोग न जाने किस शोक न जाने किस घटना जरा सी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी और उसके बाद में सारे महल जो बारे ये मित्र ये कुटुम्ब ये बंदी ये सगे ये नासी सब हरे कहा कल का कोई भरोसा नहीं इसलिए जो करना है आज कल अस्वत्य वो निषदन पर्ण वो वसतिष गोभाजी गोभाज इत के पुरुषम ये निश्चित यथार्थ सत्य है कि जो आदमी सनवत पुरुषम उस पुरुष की उस परमात्मा की जो पुरुष है इस पुरी में निवास करता है उस पुरुष की जो उपासना करेगा सच का काम गोभाज इलास अवश्य ही प्रकाश का भागी होगा ज्ञान का भागी होगा अमृत को उपलब्ध होगा और अमृत को उपलब्ध होकर इस जीवन इस नरक इस दुखों के घर से मुक्त हो जाएगा यहां तक की थोड़ी चर्चा निकल के हमने ये समझा ये जीवन नश्वर है छोड़ना पड़ेगा हम रात कितनी कर लें, हम चाहे सलाखों के पीछे चाहे अपने आप को रोकने के लिए चाहे जितनी चांदी की दीवार खड़ी कर लें, चाहे कितने ही सैनिक खड़े कर लें, लेकिन मृत्यु से हम नहीं बच सकते क्योंकि ये शरीर जहां से आता है ऐसा मृत्यु को लेकर आता है शरीर तो मृत्यु है, तुम है तुम और जब तक हम शरीर से बाहर ना निकले जब तक हम अपनी निज को नहीं उपलब्ध हुए तब तक तो कोई बचाव का को उपाय नहीं बड़ी प्यारी बात है हमारे पीछे के संदृश्यों ने एक हमें संदेश दिया हम कहते हैं श्रीफल जब कोई तो शिष्य गुरु से विदा होता है तो श्रीफल देकर क्या है ये श्रीफल अगर मैं आपको नारियल दू और यदि मैं आपको आम दू तो आप बेशक चुनाव नारियल का न करके आम का करेंगे अनार का करेंगे सेब का करेंगे नारियल का ना करेंगे क्योंकि खाने में इतना स्वादिष्ट कहा लेकिन फिर भी समझदारों ने कहा यह श्रीफल है कोई भी उत्तम कार्य में तो नारियल का ही इस्तेमाल होता है कहीं गुरु से शिष्य विदा लेता है अपनी पढ़ाई पूरी करने ले तो अंत में जाते हुए शिष्य गुरु को श्रीफल भेंट करता है वो कहता है गुरु से कि की तरह में पक गया हूं आपके आश्रय में आपके गर्भ में रखें पहला जन्म हुआ मां के गर्भ से जो अज्ञान का जन्म है जो दुखों का जन्म है जो कष्टों का जन्म दूसरा उसी बच्चे का जन्म होता है गुरु के गर्भ से गुरु के विचारों से उसकी नवबुद्धि उसके अंदर विवेक का जागरण होता है वही उसका द्वितीय तीज जन्म कहलाता है जब उसका द्वितीय जन्म होता है तब वो बच्चा गुरु को श्रीफल भेंट करते हुए ये कहता है कि जैसे ये श्रीफल ऊपर से तोड़ते हुए अंदर से साबुत रह जाता है मैं भी वैसे पक गया हूं मुझे बाहर की दुनिया कुछ भी भला कहे क्योंकि अब मैं शरीर ना रह के आत्मा हो गया हूं कच्चा नारियल कच्चा नारियल जिसके अंदर पानी भरा है और अपने आवरण अपने ढक्कन से बसा हुआ है जैसे जैसे ही कच्चा नारियल उसके अंदर के पानी को आत्मा के अंदर के उस परमात्मा को आत्मा पीता है जैसे नारियल अपने अंदर के पानी को पीता है वैसे वैसे अपनी त्वचा से अपने आवरण से स्वयं को अलग कर देता है यदि कच्चे नारियल को तोड़ोगे ऊपर से ढक्कन को तोड़ोगे तो नारियल भी अंदर से टूट जाएगा पानी बिखर जाएगा लेकिन जैसे नारियल पकता अंदर से अंदर के पानी को पीता और आवरण से अलग होता कहा ठीक ऐसे ही गुरु के संदेश गुरु के विचार और वेद की शिक्षा से ये मनुष्य है अपने आप को जहाँ शरीर मानता है वही ये उस शरीर से मुक्त होता हुआ अपने आत्मा की ओर आकर्षित होता है आत्मा के भीतर छिपे उस अंतरिया में परमात्मा को जानकर इस शरीर से अलग अपने आत्मा में समित हो जाता है फिर इसको गाली दें इसको कोई कष्ट दे इसको भला कहे इसको बुरा कहे इसको धूप लगे इसको छाव लगे उसका इस पर कोई असर नहीं होता तब तो जब आदमी शीफल की तरफ पहुंचे तब अब खोजना है यह है कि जिससे श्रीफल जैसे बन जाए अब जानना है यह है कि जिससे अस्वत भंगुर शरीर को हम तर जाए इससे मुक्त हो जाए अब करना यह है कि जिसके माध्यम से राग द्वेष काम करो से भरी इस संसार संसारदी से पार हो जाए उसका क्या उपाय उसे? कहा मिलेगा वो कौन से मंदिर में बैठा है छिपाए कौन से, से, छिपा से पत्तों की ओट में बैठा हुआ है वो कहा जाकर ढूंढे कौन से तीर्थ के दरमियान रहता है वो कौन सी गंगा में बहता है वो कहा जाकर ढूंढे उस परमात्मा बड़ी प्यारी बात किसी समझदार ने कहा जिसने आ चल में दूध दिया जिसने फूलों को खुशबू दी जिसने चलने दूध दिया हो जिसने फूलों को दी जो रखवाला है दुनिया का वह मालिक ते। जिसने दूध दिया चल में जिसने कुछ बोदी फोर को जो रखवाला है दुनिया का मालिक तेरे ये धरा कि जिस पे हा ठोर ठोर पर मंदिर है ये धरा की जिस पे रहते हम यहाँ ठोर ठोर पर मंदिर है बाहर के मंदिर सब झूठे सच्चा मन मंदिर तो पापों से पार उतरने को सब तीर्थ की यात्रा करते पर भव सागर से जो पार करे वो सच्चा शांति तीर्थ तो तेरे अंदर है। वो सच्चा शांति तीर्थ तो तेरे अंदर तन का मैल धुले जिससे वो गंगा बे हिमालय से तन का मैल धुले जिससे वो गंगा बे हिमालय से परमन का है धुले जिससे वो गंगाधर तो तेरे अंदर है वो गंगाधर तो तेरे अंदर है, जीवन की राह दिखलाते हर ज्ञान ग्रंथ हर संत हमें जीवन की राह दिखलाते पर जो भवसागर से पार कर सच्ची शांति ज्योति तो तेरे हम धूप क्षाँ है यहाँ धूप क्षाव है पर यह आत्मा सबका दृष्टा है जिससे शाश्वत आनंद मिले वो निजानंद तो तेरे अंदर ओ निजानंद तो तेरे अंदर ये बात इस कवि ने नहीं कही ये बात मैंने नहीं कही ये बात इन शब्दों ने केवल नहीं कही ये बात सृष्टि के आदि से वे चिल्ला चिल्ला कर कर रहे, सारे ऋषि मुनि चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं के सब प्रमाण तथ्य युक्तियां, बात यही कहती हैं कि जो अमृत है वो अंदर है आज दिन तक जितने भी अंदर अंदर गए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे जो भी दुनिया के अंदर बाहर गए धन में गए दौलत में गए संपत्ति में गए सौंदर्य में गए भोगों में गए रोगों में गए, वो सारे के सारे भस्म हो गए लव चौरा से की घोर पीड़ा में यात्रा में निकल गए लेकिन ऋषियों ने कहा संतो ने कहा सिद्धू ने कहा साक्षात पर पिता परमात्मा ने वेत में जो अंदर जाए हृदय की गुफा में प्रवेश करें वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे वो अमृत के साथ में लौटे और सारे के सारे यही प्रमाण देते हैं कि जो अष्टांग योग की पद्धति का अनुसरण करके अपने अंदर हृदय की गुहा में उस प्रभु को खोजते हैं वो इस अमृत को उपलब्ध होते वही सत्य से उबरू होते हैं वही सत्य का साक्षात दर्शन करते हैं उन्हीं का जीवन परम पवित्र पावन हो पाता है वही अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं उन्हीं के जीवन की अत्यंत साफल्यता है वही पुरुष हैं हकीकत में क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया है बाकी सबका पुरुषार्थ तो अर्थहीन है उनका पुरुषार्थ होते हुए पुरुषार्थ नहीं क्योंकि जिन्होंने माटी को इकट्ठा किया और तो माटी में मिल गई क्या फायदा उस माटी को जीवन तो उन्हीं का धन्य है जिन्होंने इस माटी को इकट्ठा ना किया जिन्होंने इस माटी के सहारे उस अमृत को खोजा जीवन उनका का सार्थक ये फूल उन्हीं के लिए हैं, ये बहार उन्हीं के लिए है ये, ये सारे की सारी प्रकृति का संगीत उन्हीं के लिए है उन्हीं के लिए तो प्रभु ने सुंदर आनंद और कल्याण और मंगल देने वाले इस जगह को बनाया है सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है जो ये जगत है ये साधन है साध्य नहीं है ये उस उपलब्धि तक पहुंचने का साधन है जिसने इस साधन को साध्य मान लिया वो कभी उस अमृत को उपलब्ध नहीं होगा इसलिए इस बात को बड़ी गहराई से समझ ल हमारा उद्देश्य दुनिया नहीं हमारा उद्देश्य ये जगत नहीं हमारा उद्देश्य शरीर को भोग से सबोर से रखना नहीं हमारा उद्देश्य है कि शरीर रूपी नौका पर बैठ कर रोग। इनम अमृतम अथ रथम प्रभु ने कहा कि आओ पुत्र और पुत्री इस शरीर रूपी नौका पर चढ़ो इस शरीर रूपी रथ पर चढ़ो इस पर चढ़ो और अमृत को पालो अमृत को पाने का यही साधन है इसके माध्यम से उस अमृत को पालो और जिस दिन उस अमृत को पालो तो उसी दिन अथ जीर वीर विदम आवदास उसी दिन जो अमृत तुम्हें मिला है उस अमृत को बांटना शुरू करो उसको अपनी तक सीमित मत रखो उसको सब में बांट दो क्योंकि ज्ञान के पाने में जितना आनंद है उस ज्ञान के बांटने में उससे कहीं गुना ज्यादा आनंद है और इस बात की पुष्टि एक नहीं हमारे हजारों ऋषि महर्षि देते उन्होंने ज्ञान अमृत को पाया उन्होंने जीवन पर बांटा तो महानुभावी माता उपस्थित महानुभावीन की सार्थकता अपने निज स्वरूप को पाने में और उस परमात्मा को उपलब्ध होने में न कि दुनिया में मेरे समस्त वक्तव्य का इस अर्थ में कोई प्रयोग न करें कि मैं ये कहता हूं कि आप कमाना छोड़ दें आप भोजन का इंतजाम रोटी कपड़े का ना करें नहीं लेकिन जितनी जरूरत है उतना करें प्रधान और महत्व को देखकर हर कदम उठाएं, इन विचारों के साथ आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ साधुवाद करता हूँ बड़े प्रेम और ध्यान से आपने इन विचारों को सुनकर साथ किया आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति